स्वा विज्ञानानंद प्रत्यक्ष दर्शियों के संस्मरण स्मृति संदर्भ स्वामी लोकेश्वरानंद मैंने पूज्य स्वामी विज्ञानानंद महाराज को पहली बार राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता में हुए एक अधिवेशन में देखा था जहां तक याद है उस अधिवेशन में पंडित मालवी ने भाषण दिया था संभवतः मालवी जी के साथ उनका पहले से परिचय था और उनका भाषण सुनने के लिए वे वहाँ गए थे मेजर वामनदास बसु सैन्य विभाग के डॉक्टर थे वे तथा प्रवासी पत्रिका के संपादक रामानंद चट्टोपाध्याय स्वामी विज्ञाननंद के सहपाठी थे और ये तीनों एक साथ सेंट जेवियर कॉलेज में पढ़े थे मेजर बसु की प्रकाशन संस्था पांडिनी प्रेस प्रसिद्ध थी पूज्य विज्ञाननंद महाराज की पुस्तक सूर्य सिद्धांत यहीं से प्रकाशित हुई थी इस संस्था से प्रकाशित होने वाले शास्त्रों के प्रकाशन में महाराज विभिन्न प्रकार से सहायता करते थे महाराज बाहर से कठोर लगते थे पर भीतर वे अत्यंत कोमल थे और सभी को उच्च नीच के भेदभाव के बिना प्यार करते थे उनका सेवक वेणी उनका विशेष स्नेह पात्र था कोई यदि महाराज का फोटो खींचना चाहता तो वे उसे वेणी का फोटो खींचने को कहते एक समय सारा आश्रम वेणी के विभिन्न प्रकार के फोटो से भरा हुआ था कहीं खड़ा हुआ किसी में कुर्सी पर बैठा किसी में उसके सिर पर पगड़ी और किसी में खाली सिर इत्यादि वे कभी कभी वेणी को कहते थे वेणी तुम शादी मत करना वह उस समय तो वह बात मान लेता पर उसके संबंधी इसके से सहमत नहीं थे एक बार उन्होंने वेणी की शादी तय कर दी उसे आश्रम से चले आने को कहा देणी को समझ में नहीं आया कि वह क्या करे महाराज जी से तो अनुमति नहीं मिल सकती थी बहुत विचार करने के बाद उसने निर्णय किया कि रात को महाराज जी के सो जाने के बाद वह चुपके से चला जाएगा निर्दिष्ट रात को अपने कमरे से निकलकर फाटक के पास पहुंचने पर बेणी ने महाराज जी को दरवाजे के पास उनकी बड़ी कुर्सी पर बैठे देखा वेणी अबाक रह गया अब वेणी दूसरे रास्ते से बाहर निकलने के लिए उस और गया वहाँ पर भी वही दृश्य महाराज कुर्सी पर बैठे हैं इस बार वह तीसरे रास्ते से निकलना चाहा वहाँ भी वही दृश्य बार बार एक ही अनुभव होने पर वेणी एक अच्छे मानव की तरह अपने कमरे में आकर सो गया तब तक विवाह की उसकी इच्छा पूरी तरह समाप्त हो गई थी दूसरे दिन सुबह यथारीति महाराज जी के पास चाय लेकर गया वे उसको और मुस्कुराने लगे कुछ देर बाद बोले भेड़ी तुम शादी करोगे नहीं बाबा कभी नहीं इस बार यह दृश्य स्वर में बोला दृढ़ स्वर में बोला